विक्रांत डर गया उसने अपने भागने की स्पीड कम कर दी लेकिन फिर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उस विदेशी की बंदूक की गोली खत्म हो चुकी है क्योंकि लगातार बंदूक का ट्रिगर दबाया जा रहा था लेकिन बंदूक से एक भी नहीं हो रही थी। को फिर से मौका मिल गया उसने अपने भागने की स्पीड बढ़ा दी उस विदेशी ने आगे की तरफ भागते हुए ही अपने पैंट जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने लग गया देखते देखते उसने जेब से एक मैगजीन निकाली और इसे अपने गन में लोड करने लग गया विक्रांत देखकर काफी हड़बड़ी में आ गया उसे ये समझ में आ गया था कि अगर इस विदेशी को गन में मैगजीन लोड करने से पहले ही नहीं पकड़ा तो फिर इससे भिड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक बार अगर इसने फिर से गन को लोड कर दिया तो फिर ये अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाएगा। ये सोचकर विक्रांत ने अब अपनी पूरी ताकत ऐसी दौड़ना शुरू कर दिया वैसे इस घनघोर अंधेरे वाले जंगल में विक्रांत को अदृश्य शक्ति के दिए हुए इन लाइट टूल की मदद मिल रही थी उसे सब कुछ दिन जैसे उजाले जैसा नजर आ रहा था और यहाँ पर भागने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी जबकि उस विदेशी के लिए अंधेरे में दौड़ना काफी मुश्किल हो रहा था। देखते देखते उस विदेशी के अचानक से उसके हाथ पर एक जोरदार प्रहार हुआ और उसके हाथ से गन छूट कर दूर जा गिरी वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके मुंह पर भी एक जोरदार घूसा आकर लैंड कर गया जिससे वो धराशायी होकर जमीन पर गिर गया अब चला साले गोली विक्रांत ने उस विदेशी के मुंह पकड़कर नीचे जमीन में धसाते हुए कहा विदेशी दर से कराह उठा। अच्छी के हाथ पर कि मारा था तभी उसके हाथ से गन छूट कर काफी दूर जा गिरी थी इसके बाद विक्रांत ने उसके मुंह पर पंच करते हुए भी अपना पूरा जोर लगा दिया था ऐसे में विक्रांत को उम्मीद थी कि इतने घातक प्रहार के बाद यह मुश्किल से ही उठेगा लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगती है ऐसा लग रहा था जैसे इसका शरीर लोहे से बना हुआ है विक्रांत कितना भी ताकत लगाकर उसे मार रहा था लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था अभी विक्रांत ने उसका सिर पकड़कर उसे जमीन से सटा रखा हुआ ही था कि अचानक से उसे अपने पीठ में जोर की चोट का एहसास हुआ और वो आगे की तरफ ने भी और अपनी जगह से पलट गया जिससे विदेशी की कोहनी सीधे जमीन में जा धसी हालांकि यहाँ की जमीन उतनी सख्त नहीं थी फिर भी अचानक से कोहनी की जमीन में धसने की वजह से उसके कंधे पर जबरदस्त झटका लगा मौका मिलते ही विक्रांत ने उसका गर्दन पकड़ लिया और उसे ज़मीन पर सीधा करके लिटा लिया इसके बाद उसका कॉलर पकड़ते हुए मुंह पर एक के बाद एक पंच करने लग गया विक्रांत अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर पंच कर रहा था और उसे संभलने का मौका दिए बगैर तकरीबन दस पंच दोनों गाल पर जड़ डाले उस विदेशी के जबड़े हिग चुके थे अब तो हर पंच में वो मुंह से खून फेंके जा रहा था लेकिन विक्रांत रुकने का नाम नहीं ले रहा था शायद आज वो उसकी जान लेकर ही सांस लेने वाला था तकरीबन 20-25 पंच के बाद अचानक से उस विदेशी ने भी पलटवार किया उसने पिछली बार की ही तरह इस बार भी विक्रांत की पीठ में लात से प्रहार करते हुए उसे दूर हटा दिया इसके बाद वो फिर से उठकर खड़ा हो गया विक्रांत तो उसकी फुर्ती देखकर दंग रह गया आखिर इस को कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है इस बार उसने खड़े होते ही अपनी जेब में हाथ डालकर पीले रंग का एक रॉड जैसा कुछ उस निकाला उसने इसे निकालकर हवा में उछाल दिया विक्रांत को लगा कि शायद यह कोई अलग किस्म का हथियार है इसलिए वो डिफेंस मोड में आकर खुद को बचाने लग गया लेकिन फिर अगले ही पल उसने देखा कि इस पीले रॉड में से लाइट निकल रही है तब विक्रांत को समझ में आया कि ये कोई टॉर्च टाइप की चीज है विक्रांत उस विदेशी की परेशानी समझ सकता था उसे यहां जंगल के अंधेरे में देखने में काफी दिक्कत हो रही थी शायद इसी वजह से उसने फाइट करने से पहले यहां पर उजाला करना ज्यादा जरूरी समझा वाकई में उस पीले रोड में काफी रोशनी थी अब तक वो जमीन पर आकर गिर चुका था और यहां पर उजाला हो उठा लेकिन विक्रांत को यह एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इसने पहले उजाला करने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था पहले तो यह लाइटर उजलाकर उजाला कर रहा था खैर अभी भी ये सब सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि अब तक उस आदमी ने अपने जेब में से एक छुरी भी निकाल लिया था वो छुरी लेकर विक्रांत की तरफ तेजी से दौड़ा उसने सबसे पहले विक्रांत के पेट में छुरी घुसाने का प्रयास किया लेकिन विक्रांत बड़ी फुर्ती के साथ मूव करते हुए खुद को बचा ले रहा था छुरी के तीन चार प्रहार से बचने के बाद अचानक से विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उससे छुरी को छीनने का प्रयास करने लगा लेकिन जितना फौलादी उस विदेशी का शरीर था उतना ही फौलादी शायद उसका हाथ भी था विक्रांत बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से छुरी छीनने में कामयाब हुआ जैसे उसने इस विदेशी के हाथ से छी छीन कर फेंका तुरंत ही उसने भी विक्रांत की गर्दन दबोच ली वही इस बार कमान उसके हाथ में थी एक हाथ से उसने विक्रांत की गर्दन दबोचे हुए दूसरे हाथ से मुठ्ठी बांधकर वो विक्रांत के मुंह पर पंच करने लगा उसके हाथों में कितनी ताकत थी इसका एहसास विक्रांत को शायद अब हुआ था मात्र दो पंच में ही विक्रांत के माथे से खून आना शुरू हो गया इस बीच विक्रांत बार बार खुद को उसके चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी वो खुद को उसे बचा नहीं पा रहा था फिर किसी तरह से विक्रांत ने उसके हाथ से अपना गर्दन छुड़ाया लेकिन फिर तुरंत ही उस विदेशी ने विक्रांत का हाथ पकड़ लिया उसने विक्रांत का दोनों हाथ पकड़कर इसे पीछे की तरफ कर दिया और फिर उसने दोनों हाथों को पीछे कर अपने पंजे को विक्रांत की पीठ पर टिका दिया विक्रांत दर से चीखने लगा मानो उसके हाथ की हड्डी टूट गई हो लेकिन विक्रांत जितना चीख रहा था वो विदेशी उतनी ताकत से उसके हाथ को मरुड़ रहा था इस वक्त विक्रांत के लिए खुद को उसके चंगुल से छुड़ाना काफी मुश्किल हो रहा था दोनों हाथ पीछे होने की वजह से विक्रांत ज्यादा मूव भी नहीं कर पा रहा था साले तेरा शरीर लोहे का है ना अब दिखाता हूँ तुझे रुक रुक तू बहुत हो गया तेरा विक्रांत ने मन ही मन बड़ बड़बड़ाते हुए कहा इसके साथ ही वो दर्द के मारे चीखें भी जा रहा था